श्री माँ शारदा देवी मानवी जयराम बाटी में साग सब्जी नहीं मिलती थी इसे सतीश सामुई की माँ दूसरी जगह से थरकारियाँ लाकर भक्तों के लिए बहुत महंगे भाव में माँ के घर बेचती थी एक बार जब इस ओर माँ की दृष्टि आकर्षित की गई तब उन्होंने कहा देखो वह मेरे लिए सोचती है समय असमय में उसके पास जाने से ही चीज़ें मिल जाती है वह मेरी भंडारिन है सीमा सबकी ही माँ है इसलिए उनके आचार और उपदेश सबके लिए है स्वयं वैराग्य मंडिता तथा बहुत सी त्यागी संतानों के द्वारा पूजित होने पर भी वे गृहस्थ भक्तों को संचय करने को कहा करती थी हम सुरेंद्र बाबू की बात पहले ही बता चुके हैं एक बार बदनगंज के प्रधान शिक्षक प्रबोध बाबू माँ के लिए बहुत रुपये के फल मिठाई और तरकारी खरीद लाए तो उन्हें फटकार कर माँ ने कहा तुमने इतना रुपया क्यों खर्च किया तुम्हारे बाल बच्चे हैं स्त्री हैं उन सबके लिए संचय करना उचित है मेरे लिए ठाकुर ने किसी चीज़ की कमी छोड़ रखी है क्या यह सुनकर प्रबोध बाबू को दुख हुआ उन्होंने सोचा मैं गरीब हूं, तो क्या मुझे सेवा करने का अधिकार नहीं है उन्हें दुखित देख माँ कहा बात यह है बेटा कि कुछ संचय करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य अच्छा होगा साथ ही साधुओं की भी सेवा कर सकोगे अगर कुछ नहीं रहेगा तो साधु सन्यासियों को क्या दोगे प्रबोध बाबू ने एक बार घोड़ा खरीदना चाहा, तो माँ ने कहा नहीं बेटा तुम घोड़ा मत खरीदना घोड़े की सवारी में बड़ी सावधानी चाहिए तुम बल्कि एक पैर गाड़ी साइकिल खरीद लो इसके बाद माता के सामाजिक व्यवहार की थोड़ी चर्चा करें जिबा के शंभू राय महाशय के भतीजे सजनी बाबू मां के यहां निशुल्क होम्योपैथिक औषधालय के डॉक्टर नियुक्त हुए थे उन्होंने दीक्षा लेने के समय प्रणामी दो रुपया दिया तो मां ने उसे लौटा दिया पर डॉक्टर जब अपने बाग की साग सब्जी ले आते तो मां वह सस्ने ग्रहण करती थी सेवक के मन में यह असामंजस्य खटकता देख श्री ने उस दिन शाम को कहा देखो मैंने सजनी का रुपया नहीं रखा साख सब्जी अपने बाग की ले आता है वह दूसरी बात है उसके घर के लोग रुपये लेने की बात सुनेंगे तो डर जाएंगे कहीं मैं उनकी संपत्ति पर हाथ न लगाऊं वे बड़े संसारी हैं उनके मन में संदेह हो सकता है एक बार गोपेश महाराज जब जयराम भाटी में थे तब समाचार मिला कि ढाका के भक्तों ने श्रीमा को उधर ले जाने का खर्च उठाने के लिए डेढ़ हजार की अपील निकाली है वे चंदे की बात मां को न बताकर मां से पूछने लगी मां आपके पूर्वी बंगाल जाने की संभावना है क्या मां ने कहा मैं तो नहीं जानती बेटा ठाकुर ही जाने उनकी जहां इच्छा होगी ले जाएंगे तब गोपेश महाराज ने साधारण तौर पर कहा कि ढाका के भक्तगण उन्हें ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं सुनकर मां ने कहा चंदे उठाएँगे ना कुछ चुप रहकर फिर कहा लोग शोरगुल लेकर ही रहते हैं यही देखो न ठाकुर को लेकर और तमाशा उठ खड़ा हुआ है एक बार गढ़वेता से दो ब्रह्मचारी जयराम बाटी आए श्रीमा के पूछने पर जान पड़ा कि वे लोग आश्रम के लिए एक तरफ के बड़े गांव से अर्थ संग्रह करना चाहते हैं यह सुनते ही श्रीमा ने मना किया देखो ठाकुर का नाम लेकर इस अंचल में सेवाश्रम या दूसरे किसी काम के लिए चंदा इकट्ठा न करो शहर अथवा दूर जाकर जो हो सके करना मां के नए मकान की प्रतिष्ठा के समय ललित बाबू जयराम बाटी में उपस्थित थे वे वहां अवैतनिक विद्यालय और निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करने के उत्साही थे वे श्री को समझाने लगे मां भक्तों के पास आपके नाम से आवेदन पत्र निकालने से इन गरीबों का बड़ा उपकार होगा इस प्रकार रुपया इकट्ठा करना माँ को पसंद न होने पर भी वे संकोच कुछ कह न सकी ऐसे समय ब्रह्मचारी रूप चैतन्य वहाँ आए और यह प्रस्ताव सुन उन्होंने इसका घोर प्रतिवाद किया इसे माने चैत की सांस चैन की सांस ली और बाद में राजबिहारी महाराज से कहा देखती हूँ इसने मेरे जोगिन की तरह मेरी रक्षा की छी छी रुपया मांगना बाद में ललित बाबू स्वयं भी होम्योपैथिक औषधालय का खर्च चलाने लगे अब आता है श्रीमा का सौजन ने के राय खराने का एक लड़का किसी काम से लगभग दो बजे जयराम बाटी आया था उसने अपने समवयस्क तथा पूर्व परिचित राम मै आदि को देखा तो माँ के मकान के बैठक खाने में गप करने लगा इधर माँ खबर पाते ही चूल्हा जलाकर हलवा तैयार करने बैठ गई राम मैंने कहा माँ यह तो आपके पास आया नहीं हमारा हमजोरी है इसलिए जरा गप करने आ गया है इसके लिए इतनी तकलीफ करने की क्या आवश्यकता है मां ने जवाब दिया यह भी कभी होता है बेटा वे सब हम लोगों के जमींदार हैं उनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए उनका प्रत्येक शब्द कोमल और मधुर था भक्तों को भी आदेश न देकर कहा करती बेटा ऐसा करने से ठीक नहीं होता पर शिष्यों के कल्याण के हेतु कभी कभी छोटी उम्र वालों को वे आदेश भी देती थी मैं कहती हूँ तू यह अपने बातचीत में सुंदर सुंदर पदों को जोड़कर वे उसे हृदयग्राही बना देती थी श्री श्री रामकृष्ण पोथी के प्रणेता श्री अक्षय कुमार सेन एक दिन माताजी के पास आए और उन्हें मां कहकर पुकारा तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ बेटा इस पर अक्षय बाबू बोले मां, मैंने जब मां कहा तब तुमने कहा हाँ अब भय किस बात का श्री माँ ने तुरंत उत्तर दिया नहीं बेटा ऐसा न कहो जिसको है भय उसी की होती है जय एक दिन एक भक्त स्त्री को श्रीमान समझा रही थी कि मनुष्यों की दी हुई वस्तु नहीं रहती अतः उन लोगों से कुछ मांगना उचित नहीं यहाँ तक कि बाप या पति से भी नहीं फिर बोली जब ठाकुर देंगे तब रखने की जगह ना मिलेगी ठाकुर की दी हुई वस्तु घटती नहीं है जो मांगे पावे नहीं मांगे नहीं सो पाए निवेदिता के देश त्याग के प्रसंग में उन्होंने एक दिन कहा था जो होता है सुप्राणी उसके लिए रोए महाप्राणी अंतरात्मा इन सब भावपूर्ण कहावतों के अतिरिक्त माँ की एक ऐसी सुंदर शब्द विन्यास पद्धति थी जो सरल होने पर भी अत्यंत चित्ताकर्षक और साथ ही शिष्टता तथा चिंतनशीलता की परचायक थी प्रथम महायुद्ध की समाप्ति का समाचार देते हुए श्री यतेंद्र नाथ घोष जब अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियसन विल्सन की दफा चौदह की संधि शर्त सीमा को सुनाने लगे तब थोड़ा सा सुनकर ही माँ बोली वे लोग जो कहते हैं सब मुखस्थ मौखिक है यह देखकर कि यतेंद्र बाबू इसका तात्पर्य ठीक से समझ न पाकर सोच रहे हैं वे फिर बोली यदि अंतस्थ अर्थात हार्दिक होता तो कोई बात न थी फिर था उनका सुंदर उपमा प्रयोग ईश्वर प्राप्ति केवल उन्हीं की कृपा से होती है तो भी साधना आदि की भी आवश्यकता है क्योंकि उससे चित्त शुद्धि होती है इन बातों को समझाने के लिए माँ ने कहा केवल उनकी कृपा से ईश्वर प्राप्ति होती है हाँ ध्यान जब भी करना चाह पड़ता है उससे मन का मैल दूर होता है जिस प्रकार फूल को उलटने पलटने से सुगंध निकलती है चंदन घिसते घिसते सुवास निकलती है उसी प्रकार भगवत तत्वों की चर्चा करने से तत्व ज्ञान का उदय होता है यदि कोई वासना रहित हो जाए तो यह तक्षण हो जाता है दो भक्तों के बीच मनोमालिन्य की बात पत्र द्वारा जानकर उत्तर में उन्होंने लिखा मौके पर सब कुछ सहना पड़ता है कभी कभी बकरे के पैरों पर भी फूल चढ़ाना पड़ता है अनेक भक्त श्री से खेत के साथ कहने कहते थे कि उनके समान गुरु पाकर भी दुर्भाग्यवश जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है ऐसे अवसरों पर वे ढाढ़ बंधाती हुई कहती थी मुझे जो कुछ करना था वह उसी समय दीक्षा के समय कर दिया है हाँ यदि तुम अभी शांति चाहते हो तो साधन भजन करो नहीं तो देहांत के समय होगा इस कृपा प्राप्ति तथा उसके बारे में सचेत होने के पार्थक्य को समझाते समय एक भक्त से उन्होंने कहा था बेटा यदि तुम एक खाट पर सोए हो और कोई खाट समेत तुम्हें दूसरी जगह ले गया तो नींद खुलते ही क्या तुम समझ सकोगे कि स्थान परिवर्तन हुआ है या कि जब तुम्हारी नींद बिल्कुल चली जाएगी तब तुम देखोगे कि तुम दूसरी जगह आ गए हो कोमलता की प्रतिमूर्ति श्रीमा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि दूसरे जहां केवल दोष ही बढ़ाकर देखते थे वहाँ श्री थोड़ा सा भी गुण देखने पर उसकी प्रशंसा का पुल बांध देती थी यही कारण था कि भक्तों के ऊपर सदैव उनका आशीर्वाद ही रहा करता था एक दिन एक भक्त माँ के कलकत्ते वाले मकान में बहुत से आम खरीद कर ले आया पहले चक्कर इसलिए नहीं खरीदा कि वह फिर देवता के काम में नहीं आ सकेगा दुकानदार की बात पर ही उसने ले लिया था दोपहर को भोग लग चुकने के बाद जब सभी प्रसाद पाने को बैठे तब खट्टे पनखे मारे उन आमों को कोई मुँह में न लगा सका लेकिन माँ ने एक आम खाकर कहा नहीं यह अच्छा खट्टा सा आम है माँ थोड़ा खट्टा पसंद करती थी पर उस समय इस प्रकार कहने का वही एकमात्र कारण नहीं था उसका यथार्थ कारण था कि भक्त की मान रक्षा दूसरे मौक़ों पर भी प्राय देखा जाता था कि भक्तों की लाई हुई मिठाई आदि खराब होने पर भी वे दो एक अवश्य मुँह में देती थी भक्तों को वे मुक्त से दिया करती थी उनके अपने जलपान के लिए जो प्रसाद रखा जाता वह भक्तों में बाँटते बाँटते कभी कभी कुछ नहीं बच पाता था फिर यदि वे स्वयं प्रसाद बाँटने बैठती तो नित्य जो मिस्त्री का सरब मिस्त्री का शरबत वे पीती थी वह पूरा ही खत्म हो जाता था या थोड़ा सा ही बचता था आधुनिक अर्थ में शिक्षिता न होने पर भी श्री माँ के व्यवहार तथा उपदेश इतने सुंदर तथ्यपूर्ण और मर्म थे कि निवेदिता की तरह सुशिक्षिता पाश्चात्य महिला ने भी किसी समय लिखा था उनमें जिस माधुर्य और ज्ञान का विकास हुआ है उसे प्राप्त करना शायद किसी अत्यंत सरल महिला के लिए ही संभव है फिर भी मेरी दृष्टि में उनकी पवित्रता जैसी आश्चर्यजनक है वैसा ही अपूर्व है उनका सुमार्जित सौजन्य और दूसरों के भावों को समझने वाला उनका परम उदार मन उनके सामने चाहे कितना ही कठिन या नवीन प्रश्न क्यों न लाया जाए मैंने उत्तर देने में उन्हें कभी हिचकिचाती नहीं देखा माँ के परोक्ष में जो क्रांतियाँ समाज में चलती रहती है उनसे विभ्रांत या विपर्यस्त हो यदि कोई उनके पास आ जाता है तो वे अभ्रांत दृष्टि से उस समस्या का ममोद मर्मोद्घाटन कर प्रश्नकर्ता के मन को उस विपत्ति से निकलने को तैयार कर देती है अंत में उनकी दैनंदिन जीवनधारा का संक्षिप्त परिचय दे हम प्रसंगान्तर में जाएँगे दक्षिणेश्वर में रहते समय रात्रि के पिछले पहर में उठने का उनका जो अभ्यास था वह आजीवन बना रहा रात के तीन बजे से ही देवी देवताओं के नाम लेते लेते वे बिस्तर छोड़ देती थी और पहले ही श्री कृष्ण के चित्र के दर्शन करती प्रातः क्रिया समाप्त कर वे आराध्या आराध्य देव को शयन से उठाती थी फिर जप करने बैठ जाती थी अस्वस्थ रहने पर भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं होता था यदि शरीर न चलता तो हाथ मुँह धोकर फिर लेट जाती यथा समय उठाने के बारे में वे कहा करती रात के तीन बजते ही जहाँ कहीं भी रहती ऐसा लगता था मानो कान के पास वंशी की आवाज आ रही है पूजा के फूल विल्वपत्र और फल सब कुछ अपने हाथों से सजाकर फिर वे नौ बजे पूजा पर बैठ जाती एक घंटे में पूजा समाप्त हो जाती थी बाद में साल के पत्तों में वे सबको प्रसाद देती थी दोपहर का भोजन होते होते प्रायः दो बज जाते थे तब श्री माँ विश्राम करती थी लेकिन सुअसर समझ कर उसी समय अनेक भक्त महिलाएं प्रायः आ जाया करती थीं माँ लेटी लेटी ही उन सबसे बातें किया करती थी बाद में करीब साढ़े तीन बजे उठकर कर वे शौचालय से निवृत्त होती और कपड़े धोकर श्री राम कृष्ण को जलपान देती तब तक और भी भक्त स्नेह आज उठती थी श्री राम कृष्ण को जलपान देने के बाद माँ फिर माला लेकर बैठती और बीच बीच में भक्त स्त्रियों के साथ बातें करती पुरुष भक्तगण उनके पास लगभग साढ़े पाँच बजे आते थे उस समय स्त्री भक्त दूसरे कमरे में जा बैठती थी माँ अपना सर्वांग चादर से ढक चौकी पर पैर लटका कर बैठती थी और पुरुष भक्तों का प्रणाम ग्रहण करती थी यदि गर्मी का मौसम होता तो कोई उन्हें पंखा झलते थे माँ भक्तों के कुशल प्रश्न के उत्तर में साधारणतया सिर हिला देती थी या खूब धीमे स्वर में उत्तर देती थी दूसरा कोई माँ की बातों को स्पष्टतया दोहरा दिया करते थे यदि किसी को विशेष कुछ पूछना होता तो वह सबके अंत में आता था वह व्यक्ति यदि परिचित होता तो माँ स्वयं बातें करती अन्यथा दूसरे की सहायता लेती थी शाम के पहले फिर वे जप में बैठ जाती और शाम के बाद वह समाप्त कर भोग लगाने के पूर्व तक फर्श पर लेटी रहती थी इस समय कोई भक्त स्त्री उनके पैर में गठिया का तेल या खुजली के कारण शरीर में मरीचादी तेल मालिश किया करती रात को श्री कृष्ण के भोग के बाद भोजनादि कर शहन करते करीब साढ़े ग्यारह बज जाते थे श्री जब जयराम बाटी में अपने भाइयों के घर में थी उस समय रसोई का काम भी उन्हें करना पड़ता था जयराम भाटी के नए मकान में भी उनकी जीवनधारा प्रायः वैसी ही थी विशेष यह था कि उन्हें पकाना नहीं पड़ता था हाँ कभी कभी दो एक तरकारियाँ बना बनाती और स्वयं परोसती थी आखिरी उम्र में दुर्बल आखिरी उम्र में दुर्बलता के कारण वे ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी और पहले से अधिक समय उन्हें लेटे रहना पड़ता था